तत्वचिंता मणी शरणागति शरण आश्रय अनन्य भक्ति अव्यविचारिणी भक्ति अवलंबन निर्भरता और आत्मसमर्पण आदि शब्द प्रायः एक ही अर्थ के बोधक हैं एक परमात्मा के सिवा किसी का किसी भी काल में कुछ भी सहारा न समझकर लज्जा भय मान बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर शरीर और संसार में अहमता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही अपना परम आश्रय परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम गुण प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना और भगवान का भजन स्मरण करते हुए ही उनके आज्ञानुसार समस्त कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल भगवान के लिए ही आचरण करते रहना यही सब प्रकार से परमात्मा के अनन्व शरण होता होना है इस शरणागति में प्रधानतः चार बातें साधक के लिए समझने की है पहला सब कुछ परमात्मा का समझकर उसके अर्पण करना दूसरा उसके प्रत्येक विधान में परम संतुष्ट रहना तीसरा उसके आज्ञानुसार उसी के लिए समस्त कर्तव्य करना चौथा नित्य निरंतर स्वाभाविक ही उसका एक तार स्मरण रखना इन चारों पर कुछ विस्तार से विचार कीजिए सब कुछ परमात्मा के अर्पण कर देने का अर्थ घर द्वार छोड़कर सन्यासी हो जाना या कर्तव्य कर्मों का त्याग कर कर्महीन हो बैठना नहीं है सांसारिक वस्तुओं पर हमने भूल से जो ममता आरोपित कर रखी है यानी उनमें जो अपनापन है उसे उठा देना यही उसकी वस्तु उसके अर्पण कर देना है वस्तु में तो उसी की है हमसे छीन भी जाती है परंतु हम उन्हें भ्रम से अपनी मान लेते हैं इसी से छीनने के समय हमें रोना भी पड़ता है एक धनी सेठ का बड़ा कारोबार है उस पर एक मुनीम काम करता है सेठ ने उसको ईमानदार और कर्तव्य परायण समझकर संपत्ति की रक्षा व्यापार के संचालन और नियमानुसार व्यवहार करने का सारा भार सौंप रखा है अब मुनीम का यही काम है कि वह मालिक की किसी भी वस्तु पर अपना किंचित भी अधिकार न समझकर किसी पर ममता या अहंकार न रखकर मालिक की आज्ञा और उसकी नियत की हुई विधि के अनुसार समस्त कार्य बड़ी दक्षता सावधानी और ईमानदारी के साथ करता रहे करोड़ों का लेन देन करे, करोड़ों की संपत्ति पर मालिक की भांति अपनी संभाल रखें मालिक के नाम से हस्ताक्षर करें परंतु अपना कुछ भी न समझे मूलधन मालिक का कारोबार में होने वाला मुनाफा मालिक का और नुकसान का उत्तरदायित्व भी मालिक का यदि वह मुनीम कहीं भूल प्रमाद या बेईमानी से मालिक के धन को अपना समझकर अपने काम में लाना चाहे मालिक की संपत्ति या नफे की रकम पर अधिकार कर ले तो वह चोर बेईमान या अपराधी समझा जाता है न्यायालय में मुकदमा जाने पर वह संपत्ति उससे छीन ली जाती है उसे कठोर दंड मिलता है और उसके नाम पर इतना कलंक लग जाता है जिससे वह सब में अविश्वासी समझा जाकर सदा के लिए दुखी हो जाता है इसी प्रकार यदि मालिक को कोठी की भार संभाल वह काम करने से जी चुराता है मालिक के नियमों को तोड़ता है तो भी वह अपराधी होता है अतएव मुनीम के लिए यह दोनों ही बातें निषिद्ध है इसी तरह यह समस्त जगत उस परमात्मा का है वही यावन मात्र पदार्थों का उत्पन्न करने वाला वही नियंत्रण करने वाला वही आधार और वही स्वामी है उसी ने हमको हमारे कर्म जैसी योनि जो स्थिति मिलनी चाहिए थी उसी में उत्पन्न कर अपनी कुछ वस्तुओं की संभाल और सेवा का भार दे दिया है और हमारे हमारे लिए कर्तव्य की विधि भी बदला दी है परंतु हमने भ्रम से परमात्मा के पदार्थों को अपना मान लिया है इसीलिए हमारी दुर्गति होती है यदि हम अपनी इस भूल को मिटाकर यह समझ लें कि जो कुछ है सो परमात्मा का है हम तो उसके सेवक मात्र हैं उसकी सेवा करना ही हमारा धर्म है तो वह परमात्मा हमें ईमानदार समझकर हम पर प्रसन्न होता है और हम उसकी कृपा और पुरस्कार के पात्र होते हैं माया के बंधन से छूटना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कुछ है सो परमात्मा का है इस बुद्धि के आ जाने पर ममता चली जाती है और जो कुछ है सो परमात्मा ही है इस बुद्धि से अहंकार का नाश हो जाता है यानी एक परमात्मा को ही जगत का उपादान और निमित्त कारण समझ लेने से उसमें ममता और अहंकार मैं और मेरा नष्ट हो जाता है मैं मेरा ही बंधन है भगवान का शरणागत भक्त मैं मेरा के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा से कहता है कि बस केवल एक तू ही है और सब तेरा ही है